देवी भागवत नवम स्कंद गंगा के ध्यान और स्तवन का वर्णन भगीरथ के सत प्रयत्न से गंगा का आगमन हुआ है अतः गंगा को भागीरथी कहते हैं जो गंगा का संपूर्ण पुण्यदायी उपाख्यान, उपाख्यान मोक्ष का अचूक साधन है अब आगे तुम क्या सुनना चाहते हो नारद जी ने पूछा भगवान भूमंडल को पवित्र करने वाली त्रिपथगा गंगा कैसे प्रकट हुई प्रभो उनका कहाँ और किस प्रकार से आविर्भाव हुआ यह सब प्रसंग बताने की कृपा कीजिए भगवान नारायण बोले नारद एक समय की बात है कार्तिक की पूर्णिमा थी राधा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था भगवान श्री कृष्ण सम्यक प्रकार से राधा की पूजा करके रासमंडल में विराजमान थे तत्पश्चात ब्रह्मादिदेवता तथा सौनकादि ऋषि प्राय सभी महानुभावों ने बड़े आनंद के साथ श्री कृष्ण पूजिता श्री राधा जी की पूजा की और फिर वे वहीं विराजमान हो गए इतने में श्री कृष्ण को संगीत सुनाने वाली देवी सरस्वती हाथ में बीना लेकर सुंदर ताल तवर के साथ गीत गाने लगी तब ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर एक सर्वोत्तम रत्न से बना हुआ हार पुरस्कार रूप में उन्हें अर्पण किया शिव ने उन्हें अखिल ब्रह्मांड के लिए दुर्लभ एक उत्तम मणि प्राप्त हुई भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें संपूर्ण रत्नों में श्रेष्ठ कौस्तुभ मणि भेंट की राधा ने अमूल्य रत्नों से निर्मित एक अनुपम हार भगवान नारायण ने एक सुंदर पुष्पमाला तथा लक्ष्मी ने बहुमूल्य रत्नों के दो कुंडल सरस्वती को पुरस्कार रूप में दिए विष्णु माया ईश्वरी दुर्गा नारायणी और ईशाना नाम से विख्यात भगवती मूल प्रकृति ने सरस्वती के अंतकरण में परम दुर्लभ परमात्म भक्ति प्रकट की धर्म ने धार्मिक बुद्धि उत्पन्न करने के साथ ही प्रपंचात्मक जगत में उनकी कीर्ति विस्तृत की अग्निदेव ने चिन्मय वस्त्र तथा पवन देव ने मणिमय नुपुर सरस्वती को प्रदान किए इतने में ब्रह्मा से प्रेरित होकर भगवान शंकर श्री कृष्ण संबंधी पद्य जिसके प्रत्येक शब्द में रस के उल्लास को बढ़ाने की शक्ति बड़ी थी बारंबार गाने लगे उसे सुनकर संपूर्ण देवता मूर्छित हो से हो गए जान पड़ता था मानो सब चित्र विचित्र पूतले हैं, बड़ी कठिनता से किसी प्रकार उन्हें छेद हुआ उस समय देखा गया कि समस्त रास मंडल में संपूर्ण स्थल जल से आप्लावित है श्री राधा और श्री कृष्ण का कहीं पता नहीं है फिर तो गोप गोपी देवता और ब्राह्मण सभी अत्यंत उच्च स्वर से विलाप करने लगे उस समय ब्रह्मा जी भी वही थे उन्होंने ध्यान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का पुनीत विचार समझ लिया भगवान श्री कृष्ण ही श्री राधा के साथ जल में हो गए हैं यह बात उन्हें भली भांति मालूम हो गई तब वे सभी महाभाग देवता परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे सब ने अपनी प्रार्थना सुनाई विभो हमारा केवल यही अभिष्ट वर है कि आप अपनी श्रीमूर्ति के हमें पुनः दर्शन करा दें ठीक उसी समय अति मधुर तथा स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी हुई सब लोगों ने उसे भली भांति सुना आकाशवाणी में कहा गया मैं सर्वात्मा श्री कृष्ण और मेरी स्वरूपा श्र, शक्ति राधा हम दोनों ने ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए यह जलमय विग्रह धारण कर लिया है सुरेश्वरों तुम्हें मेरे तथा इन राधा के शरीर से क्या प्रयोजन है मनु मुनि मानव तथा अगणित वैष्णोजन मेरे मंत्रों से पवित्र होकर मुझे देखने के लिए मेरे धाम में आएंगे ऐसे ही तुम्हें भी यदि स्पष्ट दर्शन करने की इच्छा हो तो प्रयत्न करो शंभु वहीं रहकर मेरी आज्ञा का पालन करें विधाता ब्रह्मण तुम स्वयं जगत गुरु शंकर से कहो कह दो कि वे देव वेदों के अंगभूत परम मनोहर विशिष्ट शास्त्र अर्थात तंत्र शास्त्र का निर्माण करें और उसमें संपूर्ण अभिष्ट फल देने वाले बहुत से अपूर्व मंत्र उद्धृत हों स्त्र ध्यान पूजा विधि मंत्र और कवच इन सबसे वह तंत्रशास्त्र संपन्न हो जिस मंत्र से पापी जन्म उससे विमुख हो सकते हैं उसे स्पष्ट नहीं करना चाहिए हाँ सहस्त्रों में कोई एक भी मेरा सच्चा उपासक मिल जाए तो उसके प्रति गोप्य मंत्र का भी उद्घाटन कर देना मेरे मंत्रों के प्रभाव से पुण्यात्मा बनकर मनुष्य मेरे धाम में पहुँचेंगे यदि मेरे तंत्र शास्त्रों का उद्घाटन नहीं हो सकेगा तो किसी को भी गोलोक में रहने की सुविधा नहीं मिल सकेगी संपूर्ण ब्रह्मांड निष्फल हो जाएगा पर यह ठीक नहीं है इसलिए तुम प्रत्येक सृष्टि में पाँच प्रकार के मनुष्यों का निर्माण करो इससे कितने पुरुष धरातल पर रहेंगे और बहुतों को स्वर्ग में भी स्थान मिल जाएगा यदि शंकर देवसभा में ऐसा करने के लिए सुदृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं तो उन्हें तुरंत ही मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे